माँ की बातें श्रीमती छिरोज बाला राय एक बार मैं गांव से ठीक सप्तमी पूजा के दिन कलकत्ता आई मेरा स्वास्थ्य उस समय बहुत खराब था बुखार आ रहा था उसी बुखार में माँ की पूजा करूँगी इसी आशा से कुछ फूल लेकर माँ के पास पहुँची कुछ दिन पहले ही पूज्य प्रेमानंद महाराज का देह त्याग हुआ था इसलिए इस बार मठ में दुर्गा पूजा नहीं होगी काशी मठ में पूजा होगी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 मुझे यही रहना अच्छा लगता है माँ ने कहा क्या कहती हो वह भी विश्वनाथ का धाम है मैंने कहा यह भी तो अन्नपूर्णा का धाम है माँ ने हंस कहा फिर भी वहाँ कुछ दिन रहने से शरीर ठीक हो जाएगा मैं थोड़ा सा इमली का अचार गांव से ले गई थी बहुत लोगों को वहाँ देखकर मैंने सोचा कि इतनी भीड़ में अचार का क्या होगा माँ की सेवा में लगेगा भी कि नहीं अंतर्यामिनी मेरी माँ ने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 ऐसा न हो कि इस रोग से कहीं और भी अस्वस्थ न हो जाए माँ के आदेश से यहाँ आई हूँ जो होगा सो होगा यह सोचकर मैं चुप रही इस समय नलनी दीदी आदि भी गई थी वे लोग पूजा के बाद कहीं और चली गई मैं काशी में ही रह गई मैं राणा महल में रहती थी कुछ दिन बाद मुझे वही बीमारी हुई तब महाराज लोग डॉक्टर और दवाएँ भेज मेरी बहुत सहायता करने लगे